श्री एम पाके हो गया था? गया था हो गया था मियाँ हिंसा एम चलेगा कार्य की संज्ञा के सत्र से अल अंत्यम रहेगा मी मी तिप क्रिया दिवस ना क्यारो बनेगा मी ना ती आत्मनिर्भर नहीं बने, क्या बनेगा ना क्या आकार कोई कैसे होगा कैसे तो आता में क्या बनेगा गया मीनाते कैसे तो लगे स्नाभ्यस्त हो रात हाँ में क्या बनेगा आत्मनिपद में मीनते और कहाँ से आया आत्म पदेशो अनाथ Ah, ये प्रदि रहेगा प्रनाती प्र में रेप है ना के नकार को तो करने के लिए पाम अटकुपाव तो लगे नहीं में लगे अटकु अनुव्यापान पदे ये समान पद नहीं मीनाती अलग पद प्र अलग है प्र ये प्रादि में निपात संज्ञा शराधि निपातम अव्यय प्र क्या कि स्वादिक उत्पत्ति होती है किंतु अव्याध आप सुप सूत्र से लुक हो जाता है तो प्र अलग पद है मीनाति अलग पद है धातु के साथ उपसर्ग मिलकर रहेगा किंतु भिन्न पद है इसलिए भिन्न पद अनु से अठ उपान सूत्र से नत्व प्राप्त नहीं है तो नत्व का निगरिय सूत्र है हेनु मीना उपसर्गस्था निमित्ता परस्य तौर से न सेनुमीना है हि ग्यक गतिबुद्यर्थक मेहिषायाँ लुप्तष्टंते तो हि हेनुमीना के आगे षष्टिभुति का ओ स ना लुप्त हो गया छुवत सूत्र लूक हो जाता है सुपाम सुलुक पूर्व सवना क्षे सुपाम को सु आदेश हो जाएगा लूक हो जाएगा तो लूक हो जाने से षष्ट्यंत लुप्तष्टअ तो उपसर्गस्था निमित्ता परस्य उपसर्गे ठती उपसर्गस्थ उपसर्गस्थम यमित्त प्र में उपसर्ग में स्थित निमित्त है निमित्त से पर ये दोनों धातु के नकार को न होता है प्रमीणाति में नत्व हो गया प्रमीणित में नत्व किस उद्देश्य होगा मीना अभी मीनाती पर दे बोलो मीनाती, क्या क्या मीनाती आगे क्या बनेगा मीनाती मीनी मीनती आगे वह किसने बोला मीना मी मीनी मी वह लगो लगेगा आतन पद में लीट लकारी में धातु क्या है मी न होता है ए नहीं न तो नहीं। नौ आता है नौ है धातु को लीट धातु के अर्धातु को न को निमित्त मान करके मी के इकार को गुण प्राप्त है गुण किसोदेश चय से वृद्धि प्राप्त है सार्वधत् आर्धात्व तो से गुण प्राप्त है तो गुण वृद्धि के यदि निमित्त पर में हो तो वहाँ नहीं लगे किंतु सूत्र है मीनाति मिनोति दिंगाम ल्यपिच सूत्र पहलाया है मीनाति मीनाति मीनोति मी दिंगाम ल्यपिच चात अशी एज निमिते शीत से भिन्न एज का निमित्त पर में हो तो शीत जैसे स्ना प्रत्यय शीत शीत है एज का निमित्त है या नहीं स्नान प्रत्यय सार्वभातु होने से सार्वत्ते गुण प्राप्त है सार्वभातु अपित गीत बत से नहीं होगा निषेध करेगा किंतु शीत प्रत्यय एज का निमित्त हो तो यह सूत्र नहीं लगेगा शीत भिन्न एज का निमित्त हो एज का अर्थ गुण वृद्धि का, तो का निमित्त हो शीत भिन्न तो नल प्रत्यय लीट लकार में शीत एज के निमित्त है गुणवृद्धि का निमित्त है इसलिए धातु को आतो हो जाएगा मी धातु हो जाएगा माँ माँ हो जाएगा तो दी होकर क्या रूप बनेगा माँ म मा, मा, मा अगर नल है क्या सुधर लगेगा आतो नल आतो नल उनसे क्या रू बनेगा मऊ बन जाएगा धातु क्या है मी रूप क्या बना नल में अतु से आने पर क्या बनेगा वहाँ आत्व नहीं होगा आत्व क्यों तो नहीं होगा अतुष्ट है ना किते तो आत्म ऐसे निमित्त नहीं ऐसे निमित्त नहीं उनसे आत्व नहीं होगा तो मी रहेगा मी मी अतुष मी मी अतुष्ट होने पर मी के आगे अतुष्ट होने पर प्राप्त है कौन से कोण उसके बाद करेगा अच्छु धा तो यंग होना चाहिए उसके बाद करेगा ए काचो स्वयं पूर्व तो क्या बनेगा मिम्य तु हो पहला क्या बना था म मऊ मिम्य तू आगे मिमु हो थल में धातु सेठ है अनिटे मी है धातु अनिटे अनिटे तो थल में विकल्प सिट होगा ईट पक्ष में क्या बनेगा म मा, माँ अगर ईट था आतो पेटी चलो पहुँचेगा मम्मी था आतो होता है किस सूत्र से आतो होता है मिया ना आती मीन होती देंगे अरे जिस पक्ष में ईट नहीं होगा उस पक्ष में आतो होगा हो जाएगा क्या रो बनेगा मामा हथो ममी तो मामा हाथ आगे अथूस में अथू मे मल आने पर मम एक बनेगा आत औ और नल तो नल तो गीते है ना नहीं निकल्प तो से नीति होता है ना दो रूप बनेगा बनेगा नीत होने से सम से कोई मतलब नो अजेगा क्या रूप बनेगा मामऊ बस मस मीठ होगा ईट होगा आ तो नहीं होगा तो क्या बनेगा मिमीवा मिमीवा मिम्मी मी मिम्मी व मे आगे ये मिम्मी व मिमीवा व बुरो इसको रूप मामऊ आत्वन पद में पद में गुणवृत्ति का निमित्त कहा है तो आज तो हो जाएगा क्यों निमित्त है ऐसे गुनावृद्धि का निमित्त नहीं तो आ नहीं होगा तो था है? क्या धातु रे मी क्या बनेगा बोलो हाँ धम माने पर धम कीट हो गया उसके पहले अंग क्या है को हो हो गया हो गया मिम्ये ध्वे, मिम्ये ध्वे। में इसमें आज लगा क्या लगा कितने स्थान में लगा हाँ फिर बोलो लोट में आ हो जाएगा माता माता से माता सी लिट में मास्यति माश्यती लोट में परसमद में मीना तो मिनी हाँ मिनी ही मिनीतात हाँ आगे आत्मनिपदीमे आत्मनिपदीन का मिनीताम मीनाता मिनीता, लंगलकार पर्शुनपद में अमीनाथ अमीनताम नन अमीना क्या है नीतम आत में अमी नीत दिल्ली में में परसमी याद मी बोलो मीनी मी आस्था मी हाँ, मी में सकार सका एक दो बनेगा हाँ बोलो मीनी याद पद में मिनीतो। मिनीतो... मिनी तीनी आशे लिंबे मीया क्या बनेगा मीयाद बुरा के सु आत् तो हो जाएगा हम्म रूप देख देने से नही रूप है क्या हाँ इसलिए तुरंत मास्टर कोई सोचना नहीं पड़ता कैसे मावा धातु तो मी है मीना तिमी दिंगाम क्या निमित्ता है एच निमित है कैसे अर्धातु है तो क्या या असली में गुणवृत्ति होता है गुण प्राप्त होता है असली में कि नहीं अर्धातु क्या सारा धातु के अर्धातु की सूत्र से है hmm? आधातुष्ट ए लिंगाशीष से क्या है थिंग शिष्य सार्वधात् है सार्वधात् होना चाहिए आधात्व करने वाला सूत्र क्या है हाँ तो क्या आतो हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा माँ शिष्ट बोलो <coughs> ध्वम क्या सूत लगा इन सीधम लगा विवाह सेठन तो? सिद्ध नहीं लगा महासी ध्वम बनेगा इन इन तंग नहीं है लूंग लकार में परसम पद में सिच होता है एज का निमित्त तो है या नहीं तो आतो हो जाएगा आतो होने पर क्या सूतल हो गया यम रम नमाता सीज को ईट शक हो जाएगा तो क्या रू बनेगा अमाशीत क्या बनेगा आगे अमास अमासमे दूसरा सकार कहाँ से आया दूसरा शिकार सकवा सिच का शो निप में आमी सिच तो यहाँ एच निमित है आ तो हो जाएगा सिच का लोप किस उत्तर से होगा ए कोई सूत्र था प्राप्त था आ तो नहीं होता तो सिच का लोप करने का सूत्र बता क्या रसादंगा रसोई आत हो जाएगा तो रस है ना तो हाँ तू क्यारे बनीगा अमांस तो आगे बोल क्या बोला अमा है ना थोड़ा थोड़ा क्या बनेगा बनीगा था क्या बनेगा लकार में आतो होगा क्यारू बनेगा अमास्य आतो नहीं होगा तो होगा आतो न पद में अमास्यत आगे सिंह बंधने धातुआ दे सह सि हो जाएगा तिपना सिनाति बनेगा सिनाति सिन्हाति आतपति में सिन्नी ते उत्तम पुरुष में क्या बनेगा सिने लीट लकार में सी श्री नी श्री नल अचुणिति वृद्धि है क्या बनेगा दूसरे सकार को सत्व करने के लिए कोई सूत्र है आदेश प्रत्यय आदेश या प्रत्यय आदेश कौन धातु आदेश हुआ था आदेश सक साय अतमी बोल रूप श्री साय धातु सेटे आनेटे थल में विकल्प होगा हाँ आत्मनिपद में कौन थल में नित्य होगा क्यों ए क्रा दिन में सीठी है अचस्ताश्व अच्छा निषेध करेगा तो ऋतु भारद्वाज अजंतांग है ना अजंतांग हो तो अचस्ताश्वत अच्छा निषेध करता है और अकारवान हो तो उपदेश हो। निषेध होने के बाद ऋतु भारद्वास लगे विकल्प सीठी होगा क्या बनेगा शिष्य थे शिष्य अगे शिष्य शिष्य आत्मपति में क्या बनेगा शिष्य बोलो ध्वन में दो बनेगा यौन हो जाता है या, ना है, या ना आता यौन ये ईटे शिष्य ध्वे उत्तम पुरुष में शिष्य लूट लकार में ईटे क्या बनेगा सेतासी शे, आगे बोलो शेता सी आत बोलो शेता लेट में क्या बने गया आप शेष्यतन पद में लोट में से बोलो आतन पद में ता लंगलकार में अशीनाथ असी नन उत्तम पुरुष में उत्तम उत्तम पुरुष क्या मैं एक क्वेश्चन में असि नाम या नाम अशी नम असी नम असीव असी नीव हाँ अभ्यास तो रात कहता है कितनी कितने हो तो उत्तमपुर से मे असी नाम फिर बोलो लंग लंग, लंग बोलो असीनाथ तो क्या फिर तो बोलो असीनाथ नंबर बोलो में नी तो विधी या किस रस से कि हॉल पर में है कौन वाले हाँ आते में क्या बनेगा यहाँ कैसे तो होगा यहाँ तो और नहीं सीट का सका लुप हो गया और नहीं अच्छा न है ये मिलकर रात गुण हो जाएगा हो जाएगा स्नाभ्यस्तरा तो आलुप हो जाएगा सिन्नी तो बोलो उत्तम पुरस्म लूंग लकार में, आ, में क्या मने यार सीता अगेन मध्यम पुरुष बोलो हम सिस्टम कितने से आ गया असही सिस्टम नहीं है असह सिस्टम फिर बोलो असही सीट असई सिस्टम लेकिन आतनपद में हाँ अश्रेष्ठ से रस्व है ना हस्वादंगा सीज का लोप हो जाएगा कित करने के लिए क्या सूत्र है कित नहीं नहीं तो कित नहीं तो आ, गुना हो जाएगा अशेष्ट बनना ठीक है बोलो अशेष्ट ध्वा में क्या हुआ अशे लिंग लकार में में में लिंग लकार हो गया लिंग हो गया अब ये क्या धातु है आपलोवन आप्लोबन गा तनबुस कु स्नुश्च य धातु स्तम्भु स्तुनभु स्कू स्कुन भू और स्कून धातु है इनसे स्नु स्नुश्चकन से स्नु प्रत्यय होता है च चा से चात स्ना स्ना स्नु दोनों प्रत्यय होंगे स्कून धातु उभयपदी स्नु प्रत्यय कण इन तो स्कू ती स्कूनौती नुक गुण हो जाएगा ती को कतिब का मान करके स्नौती क्या मैने आगे क्या मैने तकुन वी आगे सी स्कून क्या सत्या उत्तम वृक्ष बोल फिर स्कूनो में ये स्नु प्रत्ययपक्ष में स्ना प्रत्यय पक्ष में स्कूनाती बोलो हा आत्मपद बनेगा स्नु प्रत्यय में आत्मनिपद कैसे बनेगा स्कूनू ते बोलो हाँ दो जब स्नान प्रत्यय होगा यह अलग लग जाएगा बनेगा स्कून्नी थे बोलो स्कून ते स्कूनते नहीं बोलो फिर स्कून्नी थे हाँ धातु क्या है स्कू लीट लकार में क्या तो ले सार पूरा खाये हो बोलो कुरे नुस्का वाली में दो बने गया चुस्को भी तो चुस्को था चुस्कू पे वातन पद में चुस्कुब हाँ ध्वा में दो चुस्क भी ढुवे चुस्क भी ध्वे चुस्कु वे लीट हो गया लूट में क्या बनेगा लूट में स्कोर्सियकोर्सियती लूट में स्ना हो गया स्नू दोनों परेशम चलेगा तो दोनों परेशम दे स्न पहले स्कनू कर स्नू करो क्या बनेगा स्कूनो तू बोलो तू तो स्कूनोता स्कून कौन बोलता है स्कूनो तू श्कुनु ही, श्कुनु ही, श्कुनु लो आ, ही, है। ही जाएगा। क्या लोग पहुँच जाएगा उत्त प्रत्य दसवी अ प्रवात क्या बनेगा स्कूनु स्कूनू स्कून वी और आत्न पद में स्कूनिता इतना स्नु प्रत्यय था अच्छा स्नु प्रत्यय था स्ना प्रत्यय बोलो स्कूनिता बोलो नहीं नहीं पहले परिश्रम तो बोलना है ना हाँ परिश्रम तो क्या बनेगा तो स्कूना तो स्कूनाव ये स्ना प्रत्यय हो गया ना नशम हो गया आत्मनिपद में स्नू प्रत्यय करेंगे तो आत्मनिपद्ध में क्या माने गया स्कूनुताम बोलो स्कून वही स्कून वही स्कून हाँ स्ना प्रत्यय में स्कूनिताम बोलो हाँ। आगे लॉन्ग लकार में स्नु प्रत्यय में क्या मानेगा अश्कुनाथ बोलो अशकुना स्नु प्रत्यय अस्कुनो तो बोलो अस्कुन वन अस्कुनो अस्कुन अस्कुन व अस्कुन व अस्कुन ये स्नु प्रत्यय हो गया पर्स हो गया अस्ना प्रत्यय पर्श बोलो अस्कुनाथ अस्कुनन क्या बोलते हो अस्कुनाता वस्कुन हाँ अत्यन पद सुनू पड़ते बोलो अस्कुनूत बोलो अश्कुन वा अश्कुन वत स्ना प्रत्यय नहीं बा स्ना प्रत्यय हो गया नहीं में नहीं बातुनाता तो, में भी चार रूप बने गया स्नु प्रत्यय में परसम क्या मने गया प्रत्य करेंगे तोय करेंगे तो करें तो श्कुन, श्कुन्णु श्कुन्णु तो क्या मानेगा नु हो जाएगा बोलो इसको स्कूल धुआ में क्या बनेगा एगर बनेगा दो बनेगा नहीं क्यों कौन सा ये अलगारे बाकी स्ना प्रत्येक स्नापत्य कैसे बनेगा स्कूनी तो हाँ हाँ धुआ में क्या सूत्र लगा नहीं इन्ना सीधा नहीं लगा असली में असली में स्नू प्रत्यय होगा स्ना होगा हो है नहीं होगा स्कू है यासली में क्या बनेगा स्कू दीर्घ किसे दीर्घ होगा स्कू या तो बोलो हाँ उत्तम पुरुष बोलो से हुआ? होगा स्कोशिष्ट बोलो दुआ में क्या हुआ हैं क्या रूप क्या सो तो लगा लगा सो कैसे तो लगा नहीं, नहीं लगा इन्न सिद्धों नहीं लगा क्यों इन्होंता तो नहीं स्को है ओ कारांत है इन्हें सिद्धों में लगा किसके रूप में लगा किसने बोला इन्हें सिद्धों में लगा हैं? इन्न सिद्धों लगेगा लगेगा तो क्या रूप बनेगा दूसरा रूप हाँ इन्हों से धम लग गया उत्तम पुरुष में स्कोसिया स्कोशीय इसका स्नान हो गया था नहीं ना, नहीं स्नान नहीं होगा हैं क्या सुना स्ना कहा स्नान स्नु है ही नहीं क्या सुनो स्कूद धातु स्नु कहाँ ऐसी नहीं हो गया डूंग लक में स्नू प्रति हो गया स्ना होगा नहीं परसम प्रति क्या बनेगा अस्कित वृद्धि होगी ए धातु सेठ ही क्या बुद्धि को निश्चित करेगा कोई सूत्र क्या बनेगा रूप अस्क सित अस्क ये पद में अस्कोष्ट क्या बनेगा बोलो ध्वन सिद्ध हो गया अस्कोम स्तंभ आदय चार शोत्र स्तनभु स्तुनभु स्कनभु स्कुनभु कितने धातु है ये चार ही धातु है शौत्र सूत्रे भव शौत्र ये सूत्र में है धातुपाठ्य में नहीं है सर्वे रोदनार्थ परस्मयपदी न रोदन रुकने अर्थ में परस्म पदी है पहला धातु क्या है स्तन्भु स्तनभु है स्तनभु ने पर ये क्या प्रत्यय होगा पियाने के बाद कर्त्य सब प्राप्त है उसके बाद कर क्या होगा स्नु प्रत्यय होगा आ स्न प्रत्यय होगा दो होगा स्तनभु के आगे स्नु करो स्तनभु आगे स्नु स्नु करेगा नु स्तनभु में न उपधा में न है उसको लोप करने के लिए कोई सूत्र है उपधाया गीत की पर में है क्या है गीत है तो लोप पहने पर स्तभ नु ती क्या बनेगा स्तभनोति गुण हो जाएगा क्या बनेगा स्तभनोति आगे स्तभनुत स्तभ स्तभ्वंती क्या बनेगा स्नु प्रत्येक आगे अशी सुन से उभंग हो जाएगा स्त स्तभनुवंती आगे स्तभनोसीभ्नुथ तभनो थे तभनो मी थोपन है हुधातु के हुभातु के असम प्रो कहता देखो असम क्या पढ़ो पड़ोपृति पढ़ो हाँ उगने के पहले असय यहाँ है भ न संयुगने से यहाँ यौन नहीं होगा उभंग हो जाएगा बोलो इसका करो बोलो स्तभ्नुती स्तभनुतः यहाँ भी लो पश्चात नत्र्भो ये भी नहीं लगेगा ये हो गया स्नु प्रत्यय में अब करें तो क्या बनेगा हम यहाँ भी ये अनिदिताम हलोपद आलोप हो जाएगा स्तभनाति बोला कि तभनाती तभनति स्तनभु का कैसा हो गया स्तूनभू का क्या बनेगा लट में परसम तो बने सुपरसि स्नु प्रत्यय करेंगे तो स्तुभनोती स्ना करेंगे तो स्तु स्तुभनाती आगे धातु क्या स्कनभु स्नु प्रत्यय करें तो क्या बनेगा हैं स्कनोती नकार का लोभ के सूत्र से अन्यता स्ना प्रत्यय करें तो स्कभनाती आगे स्कुम क्या बनेगा स्नु प्रत्यय तो सुकुभनोती स्ना करें तो स्कुभनाती तो? ये लट लकार हुआ लीट लकार स्तनभु धातु का लेट में क्या मानेगा स्तंभ न लाएगा दी तो हो असर किसको तुत सर्वे तस्तंभ क्या बनेगा तस्तंभ आगे बोलो तस्तंभ तु तस्तम्भु तस्तम्भित हाँ जैसे स्तन का, स्कुन का क्या मानेगा लीट में तुस्तुन भू क्या मनेगा चुकुन भूका चुस्कुन भू चुस्कुन भू लीट हो गया लूट में का क्या मानेगा बनेगा स्तनभीता स्तुन भीता, स्तुनभी भीता, स्कुन भीता बनेगा लेट में क्या बनेगा स्तन भिष्यति स्तुन भिष्यति स्कन भिस स्कुन भिसती लोट में स्नु प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा स्तभनो तु स्नु प्रत्यय क्या बोलो स्तभनो तु स्तभनोता तब उत्तमपुर से क्या बना स्तभना मी तभना नी तभना नी स्तना वह तबना व स्नु प्रत्यय स्ना प्रत्यय जो होगा तो यहाँ सूत्र पहले क्या बनेगा स्तनभु का स्तभना तु क्या स्तभना तो क्या बनेगा तभना तु स्तभनिता तभनीताम स्तभन तु या सिप ही, ही होने पर ये सूत्र लग गया सिप आने पर हल स्नह शान सीप को ही होने के बाद हल से पर स्ना को शान चादेश हो जाएगा स्नान को शान चरगा शान का आन स्तन धातु स्तनभ स्ना प्रत्योग हो गया आन स्त तो नकार का उपथाल उप हो जाता है स्तभान तो क्या बना तभान, आगे ही है ही के लोग पहुंच जाएगा अत तो है तो क्या बनेगा स्तभान स्तभान बना जब ही हुआ ही नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा शे, शेर या पिश तु यो तातंग शिष्य नेता श्याम ही को ता होता है ताक पक्ष में श्या नहीं होगा तो धातु स्तनभु स्तभनी तात सुन नाप्रत्य क्या बनेगा भनीतम तभनी तमें तभनानी तब तभना तब, जैसे तनभु कहा इसे ऐसे तुम्भु का लोट लो गर्मी क्या बनेगा स्तुभान क्या बनेगा तुभान और स्तुभनितात स्कू का क्या बनेगा स्कान क्या बनेगा स्कभान और का स्कुभान क्या बनेगा स्कूभान स्कून भी नकार कहाँ गया पे पैसा क्यों थी ये हो गया लोट लकार में लॉन्ग लकार में चार बनेगा स्तनभू का नहीं चार नहीं दो दो बनेगा स्नु प्रत्यय स्नान प्रत्योग पर श्रम स्नु प्रत्यय के बोलो स्तन भूमि क्या मानेगा धातु के नकार रहेगा क्या क्या है? नकार रहेगा लो पहुंच जाएगा तो क्या रहेगा अस्त भनोत क्या मनेगा बोलो आगे अस्त भनोत वन अस्तनभुवन अस्त भ्नोभनुत अस्त अस्तमुव अस्तुम स्नु प्रत्योत्ना प्रत्योन पर क्या बनेगा अस्तभनाथ बोलो हैं तो बोलो थोड़े एकादशी आज नहीं क्या है अस्तभनाथ स्तनभु पर स्कुन सब वही बनेगा विदिली में क्या बनेगा में स्तनभु का या स्ना प्रत्यु हो जाएगा तब, यात क्या बनेगा तभन यात स्नु प्रत्य होगा तो तभ्नु यात असली में स्तनभ धाते या सु अनित लुप हो जाएगा क्या बनेगा तभ्यात और उसका दूसरा रूप बनेगा क्या एक परसम असली हो गया स्तभ्या स्तनभु का क्या बनेगा तुभ्या स्तंभु का उसकाभ्यात स्कुन भूका उसकोभ्यात सरले आगे सूत्र लगेगा चिल्ली को अंग होगा ओम नेता वसाने